श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा प्रणाली और नरेंद्रनाथ घटना चक्र से पूर्ण को विवाह करके साधारण मनुष्य की तरह गृहस्थ होना पड़ा था किंतु उसके साथ जिनका घनिष्ठ संबंध था वे सभी उसके अलौकिक विश्वास ईश्वर निर्भरता साधन प्रियता अभिमान शून्यता तथा सब प्रकार से आत्मत्याग के संबंध में एकमत होकर साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं वैकुंठनाथ को श्री देव का वही प्रश्न और उत, उसका उत्तर आश्रित भक्तों में उपरोक्त रूप के प्रश्न पूछने के विषय में हम यहाँ एक दूसरे दृष्टान्त का उल्लेख करेंगे दक्षिणेश्वर आगमन के कुछ दिन बाद हमारे सुपरिचित किसी व्यक्ति को एक दिन श्री कृष्ण देव ने अपने कमरे में महाप्रभु श्री चैतन्य के संकीर्तन का चित्र दिखाकर कहा सब लोग कैसे ईश्वर भाव में विभोर होकर कीर्तन कर रहे हैं देखा उस व्यक्ति ने कहा ये सब छोटे आदमी है महाराज श्री रामकृष्ण यह क्या रे क्या ऐसी बात कहनी चाहिए वह व्यक्ति जी हाँ मेरा घर नदिया में है मुझे मालूम है ऐसे वैष्णव छोटे आदमी ही हुआ करते हैं श्री राम देव तेरा घर नदिया में है तब तो तुझे और एक प्रणाम है बंगाल में नदिया या नवद्वीप नगर वृंदावन के तुल्य स्थान माना जाता है किसी व्यक्ति के भेंट होते ही प्रणाम करना श्री रामकृष्ण देव की रीति थी उस व्यक्ति को उन्होंने पहले प्रणाम किया था अतः पुनः प्रणाम करते समय यह कहा था अच्छा राम आदि स्वयं को दिखाकर इसे अवतार कहते हैं तू क्या समझता है बता तो वह व्यक्ति वे लोग बहुत छोटी बात कहते हैं महाराज श्री रामकृष्ण ऐसा क्यों रहे लोग भगवान का अवतार कहते हैं और तू कहता है वे छोटी बात कहते हैं वह व्यक्ति हाँ महाराज अवतार तो उनका ईश्वर का अंश है मुझे तो आप साक्षात शिव लगते हैं श्री रामकृष्ण देव यह तू क्या कहता है रे वह व्यक्ति मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है मैं क्या करूं बताइए आपने मुझे शिव का ध्यान करने को कहा है किंतु रोज यत्न करने पर भी मैं वैसा किसी तरह नहीं कर सकता ध्यान करने बैठते ही आपका प्रसन्न मुख सामने उज्ज्वल प्रतीत होता है उसे हटाकर शिव को किसी तरह मन में नहीं ला सकता इच्छा भी नहीं होती अतः आप ही को मैं शिव मानकर ध्यान करता हूँ श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए यह क्या कहता है रे परंतु मैं जानता हूं मैं तेरे एक छोटे से केस के समान हूं दोनों हंस पड़े खैर तेरे लिए बड़ी चिंता थी आज मैं निश्चिंत हो गया अंतिम बातों को उन्होंने क्यों कहा वह व्यक्ति उस समय समझ सका था या नहीं हम नहीं बता सकते हमें ज्ञात है ऐसे स्थल में वे प्रसन्न हुए हैं इस बात को समझकर ही हमारा हृदय पूर्ण हो जाता था और उनकी इस प्रकार की बातों को समझने की इच्छा भी नहीं होती थी अब समझ में आता है कि उस दिन उस व्यक्ति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक आदर्श रूप से ग्रहण कर लिया है यह जानकर ही उन्होंने उस दिन वैसी बातें कही थी आश्रित भक्त लोग उनके सब प्रकार के व्यवहारों के प्रति ध्यान रखते हुए अच्छी तरह समझ बूझ उन्हें उसी रूप में ग्रहण करें इसके लिए उनका विशेष प्रयत्न था क्योंकि वे प्रायः कहा करते थे साधु की दिन में देखना रात में देखना और तब साधु पर विश्वास करना साधु दूसरे को जैसी शिक्षा देते हैं वे स्वयं उसका अनुष्ठान करते हैं या नहीं उस पर विशेष रूप से दृष्टि रखने के लिए वे हमें सदा उत्साहित करते थे और कहते थे बात और काम में मन और मुख में जिसका मेल नहीं है उसकी बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए इस प्रसंग में कभी कभी वे एक कहानी भी हमें सुनाया करते थे किसी व्यक्ति का एक छोटा पुत्र अजीर्ण रोग से पीड़ित था उसके पिता चिकित्सा के लिए उसे एक दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध वैद्य के पास ले गए वैद्य ने बालक की परीक्षा करके रोग का निदान कर लिया परंतु औषधि उस दिन न देकर दूसरे दिन आने के लिए कह दिया दूसरे दिन पिता पुत्र के आने पर वैद्य ने बालक से कहा बेटा तुम गुड़ खाना छोड़ दो उसी से तुम्हें आराम हो जाएगा औषधि सेवन की आवश्यकता न होगी पिता ने वैद्य की बात सुनकर कहा महाशय यह बात आप कल ही कह सकते थे उतनी दूर से हमें फिर आज आना न पड़ता इस पर वैद्य ने कहा क्या कहूँ कल हमारे यहाँ गुड़ के बहुत से घड़े थे शायद तुमने देखा भी होगा यदि मैं कल तुम्हारे बालक को गुड़ खाने का निषेध करता वह सोचता कि वैद्य जी कैसे आदमी हैं खुद तो इतना गुड़ खाते हैं और मुझे मना करते हैं ऐसा सोच वह मेरी बात पर श्रद्धा करना तो दूर की बात विश्वास ही नहीं करता इसीलिए पहले गुड़ के घड़ों को हटा दिया और तब उसे वैसा आदेश दिया श्री कृष्ण देव की ऐसी शिक्षा की प्रेरणा से हम लोग उनके आचरणों पर विशेष ध्यान रखते थे कोई कोई उसके प्रभाव से उनकी परीक्षा लेने में भी नहीं हिचकते थे फलस्वरूप देखा गया है अपने अपने भक्ति विश्वास की वृद्धि के लिए निष्कपट भाव से हम लोगों ने उन पर जो हट या अत्योक्ति की है उन सभी को उन्होंने प्रसन्न चित्त से सहन किया है निम्नलिखित दृष्टांत से पाठक उस बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे